प्रश्न आपने अनेक बार कहा है कि सदगुरु शिष्य को पास भी बुलाता है फिर दूर भी करता है कैसे पता चले कि सदगुरु ने अप्रसन्नता से नाराज होकर दूर किया या आशीर्वाद रूप से प्रसन्नता से आगे के विकास के लिए शिष्य को दूर किया पहली बात जो गुरु नाराज हो वो गुरु नहीं और दूसरी बात जो शिष्य दूर किए जाने पर ऐसा सोचे कि अपन सन्नता से दूर किया होगा वो शिष्य की योग्यता का नहीं गुरु नाराज नहीं होता नाराज होने की बात ही समाप्त हो गई है अगर कभी गुरु नाराज भी दिखे तो जानना कि अभिनय करता होगा क्योंकि अन्यथा कोई उपाय नहीं गुरुजी बहुत बार नाराज हो जाता था ऐसा नाराज हो जाता था कि जैसे खून खराबा कर देगा जो भाग जाते थे वो वंचित रह जाते थे जो फिर भी टिके रहे वो जानते थे कि उस जैसा कौमल हृदय पाना कठिन है लेकिन फिर वो इस तरह नाराज क्यों हो जाता था शायद वही शिष्य के लिए जरूरी था ऐसी भी घटनाएं घटी हैं और वो गुर्जिएफ ही कर सकता था कि दो व्यक्ति मिलने आए एक बाएं बैठा है एक दाएं जब वो बाएं की तरफ देखे तो नाराजगी से और दाएं की तरफ देखे तो बड़े प्रेम से और दोनों जब बाहर गए तो वो विवाद में पड़ गए कि आदमी कैसा है एक कहे कि बिल्कुल दुष्ट प्रकृति का मालूम होता और दूसरा कहे कि प्रेमी आदमी मैंने नहीं देखा और दोनों सही थे क्योंकि दोनों को पता नहीं कि वो क्या कर रहा था वो एक को इनकार कर रहा था कि तू जा वो एक को कह रहा था कि तू आ वो उसको इंकार कर रहा था जिसकी अभी जरूरत न थी जिसका आना अभी व्यर्थ होगा जो अभी आने के लिए परिपक्व नहीं था शायद दूसरे के साथ चला आया होगा शायद कुतूहलवश आया होगा लेकिन कोई प्यास ना थी तो गुरु उस पर तो मेहनत नहीं करेगा जिसकी कोई प्यास ना हो वो तो ऐसे ही होगा जैसे पत्थरों पर कोई बीज फेंके वो तो बीज भी नष्ट हो जाएंगे वो उस पर ही मेहनत करेगा जहां भूमि है जहां हृदय राची है बीज को स्वीकार करने को अंगीकार करने को तो गुरु कई बार नाराज हो सकता है लेकिन गुरु नाराज कभी नहीं होता और शिष्य तो वही है जो गुरु की नाराजगी में भी करुणा देख पाए अगर गुरु की नाराजगी में नाराजगी दिख जाए तो तुम्हें शिष्यत्व का कुछ पता ही नहीं तब तुम सीखे ही नहीं झुकना झुकने का मतलब यह होता है जिस दिन शिष्य बने उस दिन यह सब परिभाषाएं और व्याख्याएं तुमने छोड़ दी अब तुमने कहा ये आदमी के साथ मैं राजी हूं चलने को नर्क जाए तो नर्क स्वर्ग जाए तो स्वर्ग भटकाए तो इसके साथ भटकूंगा पहुंचाए तो इसके साथ पहुंचूंगा इसलिए इसके साथ नहीं हूं कि ये पहुंचाएगा इसलिए इसके साथ हूं शिष्य का मतलब यह कि इसके साथ हूं अब पहुंचना हो जाए तो इसके साथ हूं भटकना हो जाए तो इसके साथ हूं असल में इसके साथ होना ही अब पहुंचना है कोई विकल्प नहीं छोड़ा तभी कोई शिष्य बनता है शिष्य बनना एक महान क्रांति है एक बड़ी भारी छलांग छठवा प्रश्न अतीत में जितने सदगुरु हुए उनमें भगवान कृष्ण पूर्णावतार कहे गए मेरा विश्वास है कि आपकी अभिव्यक्ति इतनी ऊंची और श्रेष्ठ है कि आने वाला युग आपको कृष्ण से भी ऊपर रखेगा क्या इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे उस जगत में न तो कोई छोटा होता न बड़ा न तो कृष्ण बड़े हैं न राम छोटे न कृष्ण बड़े हैं न क्राइस्ट छोटे न कृष्ण बड़े हैं न महावीर छोटे हैं छोटे और बड़े का हिसाब अज्ञान का हिसाब है अंधेरे के मापदंड प्रकाश में सब मापदंड खो जाते लेकिन भक्त के पास तो प्रेम की आंख होती इसलिए जो कृष्ण को प्रेम करता है स्वभाव था कृष्ण उसके लिए सबसे बड़े इसमें भी कुछ भूल नहीं यह भक्त की तरफ से बताई गई बात है भक्त तो अंधेरे में खड़ा है उसे तो सिर्फ एक दिए का दर्शन हुआ है वो कृष्ण का दिया है उसे महावीर के दिए का कोई पता नहीं उसे तो एक ही दिए से पहचान हुई है वो कृष्ण का दिया है तो वो कहता है ये दिया सबसे बड़ा है कोई दिया इतना बड़ा नहीं सब दिए इससे छोटे वो असल में ये कह नहीं रहा है कि सब दिए इससे छोटे हैं वो इतना ही कह रहा है कि मेरे हृदय को इस दिए ने ऐसा भर दिया है कि इससे बड़ा कोई दिया हो नहीं सकता जगह ही नहीं बची मेरे हृदय में बहुत बड़ा क्या हो सकता है मजनू पागल था लैला के पीछे गाँव के नरेश ने उसे बुलाया क्योंकि दया आने लगी लोगों को पागल की तरह दिन रात लैला लैला की रट लगाया रखता नरेश ने अपने महल की बारह जवान सुंदरतम लड़कियां लाके खड़ी कर दीं और कहा तू पागल है लैला साधारण सी लड़की मैंने भी उसे देखा है तू भरोसा मान मेरी परख तो उससे ज्यादा है जिंदगी भर औरतों के बीच रहा हूँ वो बिल्कुल साधारण काली कलूटी लड़की तू नाहक पागल अगर वो इतनी होती जैसा तू समझ रहा है तो मेरे राजमहल में होती सड़क पर हो नहीं सकती थी तू भरोसा मान ये बारह लड़कियां तेरे सामने खड़ी ये सुंदरतम है इस राज्य में इनसे सुंदर लड़कियां तू ना खोज पाएगा कोई भी चुन ले मजनू हंसने लगा उसने कहा आपने लैला को देखा ही नहीं सम्राट ने कहा कि तू पागल है मैंने देखा तेरी वजह से देखना पड़ा तू महल के आसपास चिल्लाए फिरता है, फिर है लैला लैला कौन लैला है एक आदमी पागल हुआ देखना ही बुलाकर देखा मजनू ने कहा कि नहीं आप देख ही नहीं सकते लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए आपके पास मेरी आंख कहां मेरी आंख से ही सिर्फ लैला देखी जा सकती है उस जैसी सुंदर न तो कभी कोई स्त्री हुई है न कभी होगी और मैं आज की ही नहीं कहता भविष्य की भी कहता हूं भक्त की आंख तो मजनू की आंख है शिष्य की आंख तो मजनू की आंख है वो एक के प्रेम में पड़ गया बात बिल्कुल सही है कोई जरूरत भी नहीं है मजनू को कि लैला से सुंदर कोई स्त्री कहीं ऐसा वो माने कोई कारण भी नहीं श्रद्धा तो पूर्ण होती जब श्रद्धा पूर्ण होती तो सब खो जाता है एक ही रह जाता है श्रद्धा तो अनन्य होती है दूसरे कोई बचते नहीं तो जिसने कृष्ण को प्रेम किया है कृष्ण उसके लिए पूर्णावतार है जिसने महावीर को प्रेम किया है उसके लिए महावीर तीर्थंकर कृष्ण कुछ भी नहीं जैनों ने कृष्ण को नरक में डाल रखा है उनके शास्त्र कहते हैं कृष्ण सीधे नरक गए साथ में नरक क्योंकि इसी आदमी ने महाभारत का युद्ध करवाया अर्जुन तो जैन मालूम पड़ता है उसमें तो बड़ी सदबुद्धि पैदा हुई थी इस कृष्ण ने उसको भटकाया और भरमाया और वो बेचारा लाख उपाय किया कि निकल जाए पंजे से हजार उसने संदेह उठाए बाकी यह आदमी भी एक था कि सब तरफ से गेर घार के उसको फंसा दिए, युद्ध करवा दिया भयंकर उत्पात हुआ हिंसा हुई शायद महाभारत जैसा बड़ा युद्ध फिर कभी हुआ ही नहीं भारत की तो रीढ़ ही टूट गई उस युद्ध में उसके बाद भारत फिर कभी खड़ा ही नहीं हो सका वो सारा जुम्मा कृष्ण का है तो जिन्होंने बड़ी हिम्मत की उन्होंने साथ में नरक में डाल दिया है और आदमी बलशाली था ये तो मानना ही पड़ेगा नहीं तो अर्जुन को भी कैसे भटका देता और आदमी बलशाली है हजारों लोग उसको प्रेम करते हैं ये भी मानना पड़ेगा तो जैन उन्हें इतनी उदारता बरती है कि अगले सृष्टि में जब ये सृष्टि पूर्ण नष्ट हो जाएगी तब तक तो कृष्ण को नर्क में रहना ही पड़ेगा फिर अगली सृष्टि में वो पहले तीर्थंकर होंगे मगर तब तक तो नर्क की महाअग्नि में जलना पड़ेगा अब तुम सोचो किसी को कृष्ण पूर्ण अवतार उनके सामने सब फीके सब अधूरे और किसी के लिए कृष्ण नरक में डालने योग्य और मैं किसी को इन दोनों में से किसी को सही गलत नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं एक प्रेमी की नजर है एक मित्र की नजर है एक शत्रु की नजर है ये दोनों ही अपनी नजर के संबंध में कुछ कह रहे हैं कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं अगर तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया तो तुम जो कह रहे हो वो मेरे संबंध में नहीं वो तुम अपने प्रेम के संबंध में कह रहे हो अगर तुम्हें मुझसे घृणा हो गई तो तुम जो कह रहे हो वो मेरे संबंध में नहीं वो तुम अपनी घृणा के संबंध में कह रहे हो आदमी सदा अपने संबंध में ही कहता है किसी और के संबंध में कहने का उपाय नहीं अगर तुम्हें मेरी अभिव्यक्ति बहुत प्रीति कर मालूम पड़ती है तो तुम अपने संबंध में कुछ कह रहे हो कि यह अभिव्यक्ति तुम्हें जमती यह तुम्हारे हृदय को छूती यह तुम्हारे हृदय में कोई तार छेड़ देती बस इतनी बात है उस लोक में कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं मोहम्मद महावीर कृष्ण क्राइस्ट जैसे ही अंधेरे का जग समाप्त हुआ सभी एक जैसे हो जाते सब रंग सब भेद सब भिन्नताएं अंधेरे में जागे हुए पुरुषों में कोई भेद नहीं लेकिन तुम सभी जागे पुरुषों को प्रेम तो ना कर पाओगे सभी जागे पुरुषों को प्रेम करना हितकर भी नहीं होगा क्योंकि जितने तुम्हारे प्रेम पात्र होंगे उतना ही तुम्हारा हृदय बढ़ जाएगा और अगर हृदय बढ़ जाए तो श्रद्धा भी बट जाएगी और बटी हुई श्रद्धा से तुम कभी सत्य तक न पहुंच सकोगे इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम गांधी जैसा भजन करवाते हैं अल्लाह ईश्वर तेरे नाम मैं नहीं कहता कि ये करो तुमको तो नाम अपना चुन लेना है या तो अल्लाह या ईश्वर क्योंकि दोनों नाम तुम लेते रहोगे तुम्हारा हृदय सदा ही बटा रहेगा वो कभी पूरा ना हो पाएगा और गांधी भी अपनी ही बात को पूरा मान ना सके मरते वक्त जब गोली लगी तो राम निकला अल्लाह ना निकला वो बातचीत थी वो राजनीति होगी धर्म नहीं था जब गोली लगी तब अल्लाह नहीं निकला तब तो नाम निकला हे राम वो बिल्कुल ठीक है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक आवाज है मरते वक्त कोई राजनीतिक हो सकता है मरते वक्त तो जो था हृदय में वो निकला जिंदगी में तो सब लीपापोती थी मैं तुमसे नहीं कहता चुन लो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम महावीर को भी पूजो बुद्ध को भी पूजो कृष्ण को भी पूजो नहीं पूजा तो अनन्या होगी तुम चुन लो क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको चुनते हो फर्क इससे पड़ता है तुम पूजा करते हो या नहीं बस पूजा पूरी हो तुम पत्थर चुन लो वृक्ष के नीचे रखा दुनिया का है पत्थर है। तुम फिक्र मत करो तुम्हारा अगर हृदय वहाँ लग गया और पर्थर से तुम्हारा रास जम गया और तुम नाचने लगे पत्थर के पास तो वहाँ भगवान है तुम्हारे लिए तुम उसी पत्थर से पहुँच जाओगे तुम फिर किसी की मत सुनो तुम फिर अंधे होकर पत्थर के पागल हो जाओ तुम नाचो तुम पूजा करो पत्थर ही तुम्हारी अर्चना हो तुम्हारा आराध्य बन जाए तुम वहीं से पहुँच जाओगे क्योंकि कोई पात्र से नहीं पहुँचता प्रेम पात्र से प्रेम से पहुँचता है श्रद्धा पात्र से नहीं पहुंचता, श्रद्धा से पहुंचता है तुम कृष्ण राम बुद्ध से नहीं पहुंचते, तुम्हारी पूजा के भाव से पहुंचते हो वो पूजा का भाव जहाँ तुम्हें आ गया हो फिर तुम बिल्कुल फिक्र मत करना तुम कहना कि कृष्ण पूर्ण अवतार है और इनसे ऊपर कोई भी नहीं कोई चिंता मत करना ये अंधेरे की भाषा है लेकिन तुम अंधेरे में हो अभी तुम प्रकाश की भाषा बोलोगे तो भाषा ही गलत होगी झूठी होगी अंधेरे को पार कर लो कृष्ण के सहारे जिस दिन तुम प्रकाश में पहुँचोगे उस दिन तुम हंसोगे कि मैं भी कैसा पागल था कि किसी को छोटा कहा किसी को बड़ा कहा किसी को आगे कहा किसी को पीछे कहा यहाँ प्रकाश के लोक में तो सब समान हो गए सातवा प्रश्न मैं खुद तो निसंदेह मार्ग पर चल पड़ा हूँ और मार्ग ही मंजिल होता जा रहा है लेकिन जब प्रवचन में बैठता हूँ तब जो कुछ आप कहते हैं उसे दूसरों को बताने के लिए मेरा मन संग्रहित किए जाता है दूसरों के सामने विशेषकर परिजनों के सामने उसे प्रतिपादित करने की इतनी आतुरता मुझ में क्यों है? स्वाभाविक है जिन्हें हम प्रेम करते हैं उन्हें हम वो दे देना चाहते हैं जो हमें मिला है जिसमें हमने आनंद जाना है जिसमें हमें सत्य की भनक मिली है जो स्वाद हमने चखा है हम अपने प्रियजनों को चखा देना चाहते हैं। हम उन्हें साझीदार बनाना चाहते हैं बिल्कुल स्वाभाविक है बांटो जो तुम्हें लग रहा है ठीक उसे तुम कहो पता नहीं किसी को और को भी ठीक लग जाए एक ही बात ख्याल रखना बांटने की आतुरता तो ठीक है आग्रह ठीक नहीं ऐसा किसी की छाती पर मत बैठ जाना कि हमने माना तुम्हें भी मानना पड़ेगा क्योंकि तू मेरी पत्नी है अगर मेरी नहीं मानेगी तो बस ठीक नहीं या तू मेरा पति आग्रह मत करना निराग्रह वो माने या न माने इसकी पूरी स्वतंत्रता देना लेकिन तुम्हारे हृदय में भाव उठता है उसे भी दबाना मत तुम्हें लगता है सुख रस प्रतीत होता है बांटो उलीछो जितना उलीच सको उतना अच्छा है इससे तुम्हारे हृदय का रस और बढ़ेगा जितना तुम उलिझोगे बांटोगे जितनी आंखों में तुम्हारा रस झलकने लगेगा उतना तुम्हारा रस भी बढ़ेगा बस एक ही बात ख्याल रखना किसी पर थोपना मत आग्रह मत करना और मजे की बात यह है अगर तुम आग्रह करो तो दूसरा दूर हटता है अगर तुम निराग्रह भाव से कहो दूसरा पास आता है अगर दूसरा यह बात देख ले कि तुम्हारी कोई आकांक्षा किसी को कन्वर्ट करने की किसी को अपने मार्ग पर लाने की नहीं है तो दूसरे को तुम्हारे मार्ग पर आ जाना आसान हो जाता है और जैसे ही तुम दूसरे को अपने मार्ग पर आने लाने की चेष्टा में रथ हो जाते हो वैसे ही दूसरे में एक प्रतिरोध एक रेसिस्टेंस खड़ा होता है उसका अहंकार बचाव करने लगता है बांटो जरूर लेकिन कोई अगर न लेना चाहे तो जबरदस्ती किसी के कंठ मत उतारना जबरदस्ती दिया गया अमृत भी जहर हो जाता है प्रेम सहजता से जितना बन सके इसमें कुछ बुरा मत मानना कि तुम्हारे मन में यह क्यों ऐसी वासना उठती है। ये वासना नहीं है यही करुणा वासना का अर्थ जब तक तुम अपने लिए पाना चाहते हो तब तक वासना जब तुम दूसरे को बांटना चाहते हो तब करुणा साधक के जीवन में करुणा का क्षण भी आएगा मेरे पास जब तुम पहली दफा आना शुरू होते हो तब तो तुम वासना से ही आते हो तुम अपने लिए पाना चाहते हो तुम्हारी खोज स्व है लेकिन जैसे जैसे तुम्हें प्रतिति होगी जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा जैसे जैसे तुम थोड़े जागोगे होश सधेगा वैसे वैसे तुम्हें लगेगा कि जो तुम्हें मिला है इसे बांट देना ये करुणा का जन्म है वासना की ऊर्जा करुणा बन जाती है इसलिए बांटो बेफिक्री से बांटो निश्चिंत होकर बांटो बस बांटते वक्त एक ही ख्याल सदा रखना किसी पर बोझना पड़े आठवा प्रश्न आपने पहले कहा कि मेरा सारा बोलना मात्र बहाना है फिर आपका होना क्या है अगर वो भी मुझे बोलना पड़े वो भी बहाना हो जाए होने को जानना हो तो बिना बोले ही जानना पड़े आंखों तो मुझे देखो दय हो तो मुझे अनुभव करो होने का तो एक ही उपाय है कि मेरे होने के साथ सत्संग करो तब मैं क्या कहता हूं उसकी फिक्र छोड़ो मैं क्या हूं उस मौन क्षण में दो शब्दों के बीच दो विचारों के बीच जो अंतराल है दो पंथियों के बीच जो खाली जगह है वहां उतरो अगर तुम वो भी मुझसे पूछते हो कि आपका होना क्या तो मैं फिर बोलूंगा उस बोलने में तो बोलना ही होगा वो बहाना हो जाएगा मैं बोलने को बहाना कहता हूं इस कारण क्योंकि अगर मैं यहां चुप बैठ जाऊं तो तुम में से दो चार ही यहां मेरे पास बैठे रहेंगे बाकी जा चुके दो चार ही यहां बैठे रहेंगे जो मौन सत्संग करने में समर्थ हो गए वो तो बड़े प्रफुल्लित होंगे वो तो कहेंगे ये बोलने का बाधा थी बीच में ये भी हट गई ये शब्द बीच में परत बनाते थे ये भी जा चुके हैं अब तो सीधा हृदय और हृदय का खालिश मिलन है अब तो सीधा सीधा साक्षात्कार है वे तो बड़े आनंदित होंगे वे तो बड़े प्रफुल्लित होंगे लेकिन वे दो चार होंगे बाकी जा चुके बाकी से मैं बोल रहा हूं क्योंकि वे तो दो, दो चार हैं वे तो मेरे बोलते समय भी मेरे मौन को सुन सकते हैं वे तो मेरे बोलते समय भी बोलने को जानेंगे कि ऊपर सागर की लहरें और भीतर के सागर की शांति उन्हें सुनाई पड़ती रहेगी उनको तो कुछ हर्ज नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे जो मेरे मौन को ना सुन सकेंगे ना समझ सकेंगे उनके लिए बहाना है तो उनके लिए मैं बोलता रहूं और धीरे धीरे धीरे वे भी राजी होने लगेंगे बोल बोल कर मैं उन्हें राज़ी कर लूँगा कि वो मेरे होने को सुनने को मौन को समझने में समर्थ हो जाएं। जिस दिन तुम सब होने को समझने में समर्थ हो जाओगे मैं बोलना बंद कर दूँगा कोई ज़रूरत न रह जाएगी क्योंकि फिर मुझे जो कहना है वो सीधा ही कह दिया जाएगा शब्द के माध्यम का कोई उपाय न रहेगा लेकिन फिर बहुत जो अभी नहीं उस होने में डूब सकते हैं वे वंचित रह जाएंगे ऐसा हुआ बुद्ध की मृत्यु हुई तो जब तक बुद्ध जीवित थे किसी ने फिक्र भी ना की थी कि उनके वचनों का संग्रह हो जाए बुद्ध जीवित थे किसी को याद भी ना आया फिर अचानक होश हुआ जिससे एक सपना टूटा इतने बहुमूल्य वचन खो जाएंगे ऐसे ही तो संघ्री करो तो जो जाग चुके थे बुद्ध के समय में बुद्ध के बहुत से जो बुद्धतों को पा चुके थे उनसे प्रार्थना की गई उन्होंने कहा हमने कुछ सुना ही नहीं कि बुद्ध ने क्या कहा ये बकवास बंद करो बुद्ध कभी बोले ही नहीं इनका तो उनके मौन से संबंध जुड़ गया था तो उन्होंने कहा हमने सुने नहीं तुम भी क्या बात कर रहे बुद्ध और बोले कभी नहीं बुद्धत्व के बाद चालीस साल चुप रहे हमने तो चुप्पी सुनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई जिन पर भरोसा किया जा सकता था जो जाग गए थे जिनकी वाणी का मूल्य होता जिनकी रिपोर्ट सही होने की संभावना थी वो कहते हमने सुना ही नहीं कहाँ की बात कर रहे हो सपने में हो। उनमें जो परम ज्ञानी था एक महाकाश्यप उसने तो कहा कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं किसकी बात उठाते हो कोई सपना देखा होगा ये तो द्वार बंद हो गया जो सर्वाधिक कीमती व्यक्ति था महाकाश्यप जिसको बुद्ध ने कहा था जो मैं शब्द से दे सकता हूं वो मैंने दूसरों को दे दिया महाकाश्यप और जो शब्द से नहीं दिया जा सकता वो मैं तुझे देता हूं उस आदमी ने तो कह दिया बुद्ध कभी हुए ही नहीं कौन बोला किसने सुना कहां की बातें करते हो तब आनंद का सहारा लेना पड़ा आनंद बुद्ध के समय में ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ वह अज्ञानी ही रहा वो अंधेरे में ही रहा उसने शून्य को नहीं सुना उसने शब्द को सुना लेकिन उसके पास पूरा संग्रह था उसकी स्मृति ने सब संभाल के रखा था उसने सब बोल दिया सब संग्रहित कर लिया गया अब सवाल यह है कि अगर आनंद भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया होता बुद्ध के चीते तो बुद्ध के संबंध में तुम्हें कुछ पता भी नहीं हो सकता था रेखा भी न छूट जाती क्योंकि महाकाश्यप तो यह भी मानने को राजी नहीं कि आदमी कभी हुआ अज्ञानी आनंद की ही अनुकंपा है कि बुद्ध के वचन संग्री हैं, तो मेरे मन को जो समझ सकते हैं वो तो एक दिन कह देंगे कि यह आदमी कभी हुआ कहां की बात कर रहा हूं ये कुर्सी सदा से खाली थी सपना देखा लेकिन जो नहीं मेरे मन को समझ पा रहे मेरे शब्द को ही समझ सकते हैं उनका भी उपयोग है शायद वे ही उस शब्द की नौका को दूसरों तक पहुंचा देंगे शब्द की नौका का प्रयोजन तो शून्य के तट पर लगना है लक्ष्य तो शून्य है लेकिन लक्ष्य तो मिलेगा तब मिलेगा आज तो नौका भी मिल जाए तो काफी आज नहीं